अर्थ यह देव सोम मरण धर्म रहित शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवों को प्रिय है यह यज्ञ स्थान में शोभित होता है अर्थ यह बलशाली सोम 10 अंगुलियों से पकड़ा हुआ शब्द करता हुआ यज्ञ पात्रों के समीप जाता है अर्थ यह सबको देखने वाला सोम रस संसार को जानने वाला सब यज्ञ स्थानों को और सूर्य को प्रकाशित करता है अर्थ यह सोम रस बलशाली न दबने वाला देवों का रक्षक पापीयों को नष्ट करने वाला छाना जाकर पात्र में उतरता है एकोन त्रिनशम सुक्तम अर्थ इस बलशाली रस निकाले सोम रस की धाराएं वेग से चल रही हैं देवों के अनुकूल वे धाराएं भूषण रूप होती हैं सोम का रस निकालने के बाद उस रस की धाराएं देवों को आनंद देती हुई चलती हैं अर्थ छाने जाने वाले सोम रस को स्तुति करने वाले यज्ञकर्ता स्तुति करते हुए निकालते हैं यह सोम रस तेजस्वी उत्पन्न होते ही स्तुति करने योग्य है भावार्थ हे सोम अत्यंत धन युक्त छाने जाने के समय तेरे वे तेज सुंदर होते हैं अब तू स्तुति के योग्य पानी के पात्र को वृद्धगत कर पानी के पात्र में सोम रस मिलाया जाता है अतः कहा जाता है कि पानी के पात्र बढ़ाओ भरपूर सोम रस से भरो अर्थ सब धनों को जीत कर हे सोम धारा से छाना जा सभी शत्रुओं को दूर देश में भेजो अर्थ हे सोम हमारी श्रेष्ठ रीति से सुरक्षा करो दान न देने वाले के बुरे शब्दों से और उसकी भांत किसी दुष्ट से और निंदा करने वाले से हमारा रक्षण करो जहां हम दृष्टि से मुक्त होकर आनंद से रह सकेंगे अर्थ हे सोम अपनी धारा से सब प्रकार से रस दो पृथ्वी पर का धन तथा दिव्य धन दो और तेजस्वी बल पर्याप्त दो त्रिनशम सुक्तम अर्थ बलशाली इस सोम की धाराएं छन्नी में सहज ही चलती हैं पवित्र होता हुआ यह सोम स्तुति सुनने की कामना करता है सोम रस छाना जाता है उस समय छाननी से नीचे इस सोम रस की धाराएं चलती हैं उस समय ऋत्विज लोग इसकी स्तुति गाते हैं अर्थ यह सोम रस निकालने वाले ऋत्यों द्वारा प्रेरित हुआ तथा शुद्ध होता हुआ शब्द करता है तथा इंद्रियों को यज्ञ का कार्य करने की प्रेरणा देता है अर्थ हे सोम तू हमारे लिए बल बढ़ाने वाला शत्रुओं को पराजित करने वाला वीरता बढ़ाने वाला बहुतों द्वारा स्तुति करने के लिए योग्य सोम रस को धारा से नीचे के पात्र में गिरो अर्थ सोम रस धारा से पात्रों में बैठने के लिए आगे आता है सोम रस धारा से छाना जाता है तथा यज्ञ के पात्रों में रखा जाता है अर्थ हे सोम जलो में अत्यंत मृदु हरे रंग के तुज सोम रस को पत्थरों से कूटकर इंद्र के पीने के लिए प्रेरित करते हैं सोम को पत्थरों से कूटते हैं तथा उससे मीठा रस निकालते हैं और उस रस को इंद्र को पीने के लिए देते हैं अर्थ हे ऋतजों अति मृदु आनंद देने वाले बल के संवर्धन करने के लिए उत्तम सहायक सोम का वज्रधारी इंद्र को देने के लिए रस निकालो एक त्रिशम सूक्तम अर्थ ज्ञान वर्धक छाने जाने वाले सोम रस चैतन्य देने वाले धन का दान हमारे लिए करते हैं सोम रस से चैतन्य बढ़ाने वाला धन प्राप्त होता है अर्थ हे सोम तू द्युलोक पर एवं पृथ्वी के ऊपर हमारा तेज बढ़ाने वाला अन्नू का स्वामी हो अर्थ हे सोम तुम्हारे लिए वायु प्रिय करने वाले हैं तुम्हारे लिए नदियां चल रही हैं ये सब तेरा महत्व बढ़ाते हैं भावार्थ हे सोम तू वृद्धि को प्राप्त हो तेरे लिए बल सभी स्थानों से प्राप्त होता हो तू युद्ध के समय अन्न देने वाला होगा अर्थ हे भूरे रंग के सोम तुम्हारे लिए गौएं घृत एवं दूध विपुल प्रमाण देती रहें तू उच्च पहाड़ पर रहता है सोम ऊंचे पहाड़ के शिखर पर होता है उसके सोम रस में गौएं अपना दूध एवं घृत मिलाने के लिए देती हैं यह मिलाकर सोम का रस पिया जाता है अर्थ भू मात्र के स्वामिन हे सोम हम सब उत्तम शष्ट से युक्त तेरे मित्रता को प्राप्त करने की कामना करते हैं द्वादशम सुक्तम अर्थ सोम रस आनंद देने वाले रस निकाले यज्ञ यग्य में यज्ञकर्ता की रक्षा के लिए निकाले जाते हैं यज्ञमे यज्ञकर्ता के संरक्षण करने के लिए सोम से रस निकालते हैं उनसे यज्ञ किया जाता है इससे यज्ञकर्ता का संरक्षण होता है यज्ञ सभी यज्ञकर्ताओं का संरक्षण करता है ऋतुओं के संधिकाल में रोग होते हैं अतः ऋतुओं के संधिकाल में यज्ञ किए जाते हैं इन यज्ञों से रोग नहीं होते हैं तथा मनुष्य आरोग्य प्राप्त होता है अर्थ और इस हरे रंग के सोम को पत्थरों से कूटते हैं त्रित ऋषि की अंगुलियां इंद्र के पान के लिए सोम से रस निकालती हैं त्रित ऋषि यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में उस ऋषि की अंगुलियां सोम को पकड़ती हैं तथा उस सोम को दबाकर उससे रस निकालती हैं अर्थ और यह सोम हंस जिस प्रकार समुदाय में जाता है तथा सबकी बुद्धि अपने वश में करता है उस प्रकार और जैसा घोडा उदकों से धोया जाता है वैसा यह भी उदकों से धोया जाता है तथा गौ के दुग्ध से मिलाया जाता है सोम पहले पानी से धोया जाता है तथा बाद में उसमें गौ का दूध मिलाया जाता है अर्थ हे सोम दोनों द्यु एवं पृथ्वी को तू देखता है हरिण की भांति दूध के साथ यज्ञ में जाता है यज्ञ के स्थान पर जाकर बैठता है अर्थ हे सोम तेरी मंत्र स्तुति करते हैं जिस प्रकार स्त्री अपने प्रिय की स्तुति करती है जिस प्रकार वीर हितकारक संग्राम में जाते हैं तथा इस वीर की प्रशंसा होती है अर्थ हे सोम हमारे लिए धन से यज्ञ करने वालों के लिए और मेरे लिए तेज बढ़ाने वाला अन्न दो धन बुद्धि एवं अन्न दो हमारे लिए तेज बढ़ाने वाला अन्न दो और यज्ञ करने वालों के लिए धन बुद्धि एवं अन्न दो त्रयस्त्रिंशम सूक्तम अर्थ ज्ञान वर्धक सोम रस पानी की लातों की भात भैंसे जिस प्रकार वनों में जाते हैं उसी प्रकार जाते हैं ज्ञानवर्धक सोमरस पात्र में वैसे जाते हैं जैसे पानी की लाटे जाती हैं या भैंसे वन में जाते हैं अर्ध भूरे रंग के शुद्ध सोमरस अमृत रस की धारा से पात्रों में गौदुग्ध युक्त अन्न के पास जाते हैं भूरे रंग के सोमरस यज्ञ के अंदर धारा से पात्रों में गौदुग्ध रखा रहता है उसमें मिलाने के लिए जाते हैं गो दुग्ध के साथ सोम रस पात्रों में मिलाए जाते हैं अर्थ रस निकाले हुए सोम रस इंद्र के लिए वायु के लिए वरुण के लिए विष्णु के लिए मर्तों के लिए दिए जाते हैं सोम का रस निकालकर वह रस इंद्र वायु वरुण विष्णु तथा मर्तों के लिए दिया जाता है अर्थ ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों वेदों के मंत्र बोले जाते हैं दूध देने वाली गौएं शब्द करती हैं हरे रंग का सोम रस शब्द करता हुआ पात्र में जाता है यज्ञ में ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के मंत्र बोले जाते हैं गौएं अपना दूध यज्ञ में अर्पित करने के लिए शब्द करती हैं उस समय सोम रस शब्द करता हुआ पात्र में लिया जाता है या यज्ञ स्थान का वर्णन है यज्ञ के स्थान में ऐसा होता ही है अर्थ ब्राह्मणों से प्रेरित हुई बड़ी यज्ञ का निर्माण करने वाली रिचाएं बोली जाती हैं दुलोक के पुत्र सोम को शुद्ध किया जाता है ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं तथा जो लोक में उत्पन्न हुए इस सोम के रस को पवित्र करते हैं अर्थ हे सोम हमारे लिए सब प्रकार से धन के चारों समुद्र अर्थात पर्याप्त धन सहस्त्रों प्रकार से हमारे लिए दो हमारे लिए पर्याप्त प्रमाण में धन प्राप्त हो ऐसा करो चतुस्त्रिंशम सूक्तम अर्थ सोम रस निकाला हुआ ऋत्यों के द्वारा प्रेरित होकर रस पात्र में धारा से गिरता है सुदर शत्रु के किलों को अपने बल से तोड़ता है अर्थ रस निकाला हुआ सोम इंद्र वरुण वायु मरुत विष्णु इन देवों को देने के लिए पात्र में जाता है अर्थ बल बढ़ाने वाला नियंत्रित सोम को बलशाली पत्थरों से कूटकर रस निकालते हैं शक्ति से दूध दुहते हैं सोमवल्ली से पत्थरों को कूटकर रस निकालते हैं या शख्स से दोहन करना है अर्थ तृत ऋषि द्वारा किया आनंददायक सोम रस शुद्ध हुआ वह इंद्र को देने के लिए तैयार हुआ गौ दुग्ध आदि के रूप से हरे रंग का यह सोम रस मिलाया जाता है